गीता तत्व चिंतन महाभारत युद्ध और उसकी भूमिका तो हम कह रहे थे कि तत्कालीन विश्व के समस्त भूभागों के राजागण अपने धुरंधर सूर वीरों को ले कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए थे इनमें से कई लुप्त अस्त्र शस्त्रों के जानकार थे वे लोग प्रचंड रण थे और युद्ध विद्या की सूक्ष्मताओं से परिचित थे पर दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि वे सब के सब युद्ध में खेत हो रहे और उनके साथ उनकी विद्या भी लुप्त हो गई इसीलिए महाभारत ग्रंथ जो कि युद्ध के 50 वर्ष बाद ग्रथित हुआ प्रक्षेपास्त्रों का यंत्र विज्ञान न दे सका कारण यह था कि जो उसके जानकार थे वे तो युद्ध में हत हो गए थे केवल अस्त्रों का परिचय और उपयोग मात्र ज्ञात था अतः उतना ही वर्णन हमें महाभारत ग्रंथ में प्राप्त होता है एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी ने प्रश्न किया अच्छा महाशय यह बताइए तृतीय महायुद्ध के संबंध में आपकी क्या राय है उस समय बम बन चुके थे और द्वितीय महायुद्ध में उसका प्रयोग जापान पर किया जा चुका था उसकी भयंकरता को दृष्टिगत करते हुए प्रश्नकर्ता ने आइंस्टाइन से उपरयुक्त प्रश्न पूछा था प्रश्न सुनकर आइंस्टाइन कुछ देर मौंड हो रहे फिर धीरे से बोले यह तो मैं नहीं जानता कि तृतीय महायुद्ध का स्वरूप कैसा होगा पर यदि कहीं चतुर्थ महायुद्ध हुआ तो लोग लकड़ी और पत्थर से लड़ेंगे कितना सटीक और अर्थपूर्ण उत्तर है यह इससे संभावित तृतीय महायुद्ध की विकरालता का बोध होता है आइंस्टाइन मानते हैं कि तृतीय महायुद्ध इतना भयंकर होगा कि वह विश्व की समस्त संस्कृति और सभ्यता को नष्ट कर देगा लोग आदिम अवस्था में पहुंच जाएंगे और एक दूसरे से लकड़ी और पत्थर से लड़ेंगे कल्पना कीजिए कि तृतीय महायुद्ध हुआ भगवान करे ऐसा ना हो उसके पश्चात कुछ संस्कार वाले लोग बच रहे और उन्होंने अपने युग का इतिहास लिखने की ठानी तो वे विभिन्न अस्त्र शस्त्रों और मिसाइल्स आदि का वर्णन तो कर लेंगे पर उनका यंत्र विज्ञान उनका टेक्निकल नॉलेज हाउ इन लिख पाएंगे क्योंकि उस विज्ञान के ज्ञाता ही तब ना बचे रहेंगे महाभारत ग्रंथ भी बहुत कुछ इसी प्रकार का इतिहास है श्रीकृष्ण पर पक्षपात का मिथ्या रोग एक और शंका पर विचार कर लें कुछ लोग भगवान कृष्ण पर पक्षपात का दोषारोपण करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अनुचित रूप से पांडवों का साथ दिया और कौरवों से द्रोह किया उन लोगों के मतानुसार कौरवों को ही राज्य प्राप्ति का अधिकार था पांडवों को नहीं अतएव वे लोग कहते हैं कि पांडवों का राज्य पर अधिकार का दावा करना न्यायोचित नहीं था पर यदि हम महाभारत के युग में राज्य के अधिकार संबंधी विधि नियमों की पढ़ें तो ज्ञात होगा कि तत्कालीन कानून की दृष्टि से पांडव ही राज्य के अधिकारी थे कौरव नहीं यह ठीक है कि धृतराष्ट्र बड़े थे और पांडव छोटे और सामान्य दृष्टि से धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्र ही राज्य के अधिकारी थे पर विधान यह कहता था कि अंध और विकलांग व्यक्ति राज्य का अधिकारी नहीं बन सकता अतए के बदले न्यायोचित रूप से पांडु को राजा घोषित किया गया पांडु के अकाल मृत्यु से शासन की बात दो धृतराष्ट्र के हाथों में आई और वे इसलिए राज का संभालने लगे कि उनके और पांडु के पुत्र तब छोटे थे सभी राजपुत्रों में युधिष्ठिर बड़े थे इसलिए वह प्राप्त होने पर राज्य उन्हीं को मिलता पर दुर्योधन इसे कैसे सह सकता था अतएव दुर्योधन के हितैषियों ने यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि भले ही युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ हो और दुर्योधन का बाद में पर दुर्योधन अपनी माता के गर्भ में पहले ही आ गया था महाभारत में हम पढ़ते हैं कि दुर्योधन अपनी जन्म के गर्भ में दो वर्ष पड़ा रहा इस बात को प्रमाण के तौर पर उपस्थित कर दुर्योधन के हितैषी यह प्रचार करने लगे कि दुर्योधन वस्तुतः युधिष्ठिर से बड़ा है इसलिए राज्य का अधिकार उसी को मिलना चाहिए अंत में राजा सभा सदों ने यह निर्णय लिया कि इस विवाद को मिटाने के लिए कौरव और पांडव दोनों में राज्य को बराबर बराबर बांट दिया जाए युधिष्ठिर धर्मात्मा थे उन्होंने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया इस प्रकार युधिष्ठिर और दुर्योधन आधे आधे राज्य के भागीदार बने इसके बाद द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को छल कपट से कौरवों ने जीता और उन्हें बारह वर्ष का वनवास तथा एक वर्ष का अज्ञातवास दिया उचित तो यही था कि वनवास और अज्ञातवास के लौटने के बाद पांडवों को उनका आधा राज्य वापस दे दिया जाता पर दुर्योधन इसके लिए तैयार नहीं हुआ हम महाभारत में पढ़ते हैं कि दुर्योधन को समझाने की सारी चेष्टाएँ विफल हो गई अंत में भगवान श्रीकृष्ण पांडवों के दूध बनकर दुर्योधन के पास संधि का प्रस्ताव लेकर आते हैं पर वह उस प्रस्ताव को भी अमान्य कर देता है पांडवों के हृदय की विशालता को तो देखिए युधिष्ठिर जिन्हें पूरा राज्य पाने का अधिकार था आधा राज्य के स्वामी बनकर उसे भी कौरवों के छल कपट से गंवा बैठते हैं और अंत में एक भाई के लिए एक गाँव के हिसाब से पाँच गाँव मिलने से कर लेने की घोषणा करते हैं वे कृष्ण से कहते हैं अविस्थल मृकस्थल माकंदी वरणवतम अवसानम च गोविंद कंच पंच ग्रामा वा पंचम पंचनस्ता दीयता माचनो वसेमसहिता नशन तानपि दुष्टात्मा मन्यन्ते स्वाम्य. मात्मनि मत्वा सावतो दुख तरम गोविंद मैंने धृतराष्ट्र से यही कहा था कि तात आप हमें अविस्थल विकस्थल माकंदी वारणावत और अंतिम पांचवा कोई सा भी गाँव जिसे आप देना चाहें दे दें इस प्रकार हमारे लिए पांच गांव या नगर दे दें जिनमें हम पांचों भाई एक साथ मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरतवंशियों का नाश न हो परंतु आत्मा दुर्योधन सब पर अपना ही अधिकार मानकर उन पांच गांवों को भी देने की बात नहीं स्वीकार कर रहा है इससे बढ़कर कष्ट की बात और क्या हो सकती है